छंदोग्योपनिषद शांक्य अध्याय एक खंडतों उपासना की उत्कृष्टता सूचित करने वाली आख्यायिका देवासुरा हर संये तीर उभ प्राजापत देवा, प्राजा देवा उद्गीजानी भविष्याम प्रसिद्ध है पूर्व में प्रजापति के पुत्र देवता और असुर किसी कारणवश परस्पर पर युद्ध करने लगे उनमें से देवताओं ने यह सोच कर कि इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे उद्गीत का अनुष्ठान किया देवासुरा देवाश्चास सुराश्च देवा, सुरा देवा, देवा दिव्यतेर्द्योतनाथ से शास्त्रोदभाषित इंद्रिय वृत्तय असुरा तद्रीताे स्वेवासुषु विस्विषयासु प्राणनक्रियासु रमणास्वभा इंद्रियवृत्त हवा इति पूर्वृत्तभाषक निपत यस्मितरयापहार इत्र लक्षण तिरे संपूर्वस यतते संग्राम संग्राम इत देवासुरा देवता और असुरगण देव शब्द दिव धातु से सिद्ध हुआ है इसका अभिप्राय शास्त्रालोकित इंद्रिय वृत्तियां हैं तथा उसके विपरीत जो अपने ही असुरों प्राणों में यानी विविध विषयों में जाने वाली प्राणन क्रियाओं में जीवनोपयोगी प्राण व्यापारों में ही रमण करने वाली होने के कारण स्वभाव से ही तमोमयी इंद्रिय वृत्तियाँ हैं वे ही असुर कहलाती हैं हा और वय ये पूर्व वृत्तांत को सूचित करने वाले निपात हैं यत्र ये निमित्त से अर्थात एक दूसरे के विषयों के अपहरण रूप जिस किसी निमित्त से संयत हुए सम उपसर्ग पूर्वक यत धातु का अर्थ संग्राम होने के कारण इसका अभिप्राय उन्होंने संग्राम किया ऐसा समझना चाहिए शास्त्रीय प्रकाश प्रकाशवृत्तनाय प्रवृत्ता स्वाभाविकमो इंद्रियवृत्त सुरा तथा तद विपरीता शास्त्रार्थ विषय विवेक ज्योतिरात्मनो देवा हा। स्वाभाविक सुराभि प्रवित्ता इत्यन्योन्याभि समो ऊपुराय प्रवृत्ता भवोद्रम भव इव सर्वणीसु प्रतिदेह देवासुरसंग्र सामी अनादी काल प्रायः स इह श्रुआपेण धर्माधर्मोत्पत्ति विवेक विज्ञानय कथ्य प्राण विज्ञान विधि पर, परतयाम शास्त्रीय प्रकाशवृत्ति का पराभव करने के लिए प्रवृत्त ही स्वभाव से ही तमोरूपा इंद्रवृत्तियाँ असुर हैं तथा उनके विपरीत शास्त्रार्थ विषयक विवेक ज्योति स्वरूप देवगण स्वाभाविक तमोरूप असुरों का पराभव करने के लिए प्रवृत्त हैं इस प्रकार परस्पर की वृत्तियों के, के अभिभव उद्भव रूप संग्राम के समान यह देवु संग्राम अनादिकाल से संपूर्ण प्राणियों में प्रत्येक देह में होता आ रहा है ऐसा इसका अभिप्राय है यहां श्रुति धर्माधर्म की उत्पत्ति के विवेक का बोध कराने के लिए प्राणों के विशुद्ध के विज्ञान का विधान करते हुए आख्यायिका रूप से उसी का वर्णन कर रही है अतः अत उभे प्रजापतेर पत्यानीति प्रजापत्या प्रजापति कर्मज्ञान पुषा पुष पुरुशा एव थमस्थमय तस्य प्रजापतिरा शास्त्रियाः स्वाभाविक्यस्य करवृत्त विरुद्ध अपत्यानी तदुद्वात इसी से ये देवता और असुर दोनों प्रजापति के पुत्र हैं इसलिए प्राजापत्य पुरुष ही उक्त है यही महान प्रजापति है इस अन्य श्रुति के अनुसार प्रजापति कर्म और ज्ञान उपासना के अधिकारी पुरुष का नाम है ब्रह्मा का नहीं उसी की शास्त्रीय और स्वाभाविक ये परस्पर विरुद्ध इंद्रिय वृत्तियां संतान के समान हैं क्योंकि इनका आविर्भाव उसी से होता है तत्कर्षापकर्षलक्षण देवा उद्गीतम उद्गीता उद्गम उद्गी भक्पलक्षित मोद्गात्र कर्माजहुराहृतव तेवसणसंभवाद्योतिष्टोमृतवतम अनेन कर्मण नानसुरा नभि भविष्यामा इतव अभिप्राया संत उत्कर्ष अपकर्ष रूप निमित्त के कारण होने वाले उस संग्राम में देवताओं ने उद्गीत का जानी उद्गीत भक्ति से उपलक्षित उद्गाता के कर्म का आहरण अनुष्ठान किया अकेले उसी का अनुष्ठान होना असंभव होने के कारण उन्होंने ज्योतिषोम आदि का अनुष्ठान किया ऐसा इसका अभिप्राय है उन्होंने उसका अनुष्ठान किस लिए किया यह बतलाया जाता है इस कर्म से हम इन असुरों का पराभव कर देंगे ऐसे अभिप्राय वाले होकर उन्होंने उद्गीत का अनुष्ठान किया घ्राणादि का सदोसत्व यदा च तद। तदुद्गीतम कर्माज ही शव तदा जिस समय उन्होंने उस उद्गीत कर्म का अनुष्ठान करना चाहा उस समय तेह नाशक्यम प्राण मुद्गीत मुपास चक्रे तम हा सुसुराह पापमना विभु तस्मा ते नोभ जगृृते सुरभि चुर्गंध उन्होंने नाशिका में रहने वाले प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की किंतु असुरों ने उसे पाप से विध कर दिया इसी से वह सुगंध और दुर्गंध दोनों को सूंघता है क्योंकि वह पाप से विंधा हुआ है तेह देवा नाशिक्य नासिकायाम भव प्राणम चेतनावत घ्राणम प्राण मुद्दीत कर्ता उद्घाता उदीथ भक्तोपासक्रेकृतवर्थ है नासिक्य प्राण नसीक्यपाणदृष्टोदीताख्यम अक्षरओंकार इत्यर्थः एवं हि प्रकृता पगो अप्रकृता नल्वे तस्वाक्षर सेवासया प्रकता प्रसिद्ध ने नासिक नाशिका में रहने वाले प्राण यानि चेतनावान घृणेन्द्र के जो उद्गीत करता उद्गाता है उद्गीत भक्ति से उपासना की तात्पर्य यह है कि उद्गीत संज्ञक ओंकार अक्षर की नाशिका में रहने वाले प्राण के रूप में उपासना की इस प्रकार प्रकृत अर्थ का परित्याग और अप्रकृत अर्थ का ग्रहण नहीं करना पड़ता क्योंकि खलवे तस् वहारसा स्मृति वचन के अनुसार यहाँ उपास्य रूप से ओंकार का ही प्रकरण है ननोदगीपलक्षित कर्मार्थवोच इधारे वह कथम नाचिकाणृकार मुसाचक्रीर इत संका। किंतु तुमने तो कहा था कि उन्होंने उद्गीत शब्द के उपलक्षित कर्म का अनुष्ठान किया अब ऐसा क्यों कहते हो कि उद्गीत संज्ञ ओंकार अक्षर की ही नाशिका में स्थित प्राण के रूप में उपासना की नई सदोषा उद्गी कर्मण्ये वासी तत्ती प्राण देवता दृष्ट्योदीत भक्तवयशोकार उपास्य विवक्षि न स्वतंत्र अत तदर्थन इति युक्त मेवक्त समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यहाँ कर्म में ही उसका कर्ता जो प्राण देवता है उसी की दृष्टि से उद्गी भक्ति का अवयवभूत ओंकार उपास्य रूप से विवक्षित है स्वतंत्र ओंकार नहीं अतः उसी के लिए उद्गाता के कर्म का अनुष्ठान किया ऐसा जो कहा है वह उचित ही है तमेव देव मुद्गातारम हासुराह स्वाभाविकतम आत्मनो ज्योतिरूपम नासिक्यम प्राणम देवम सोत्थेन तो पाना धर्मस विवधुर्द्व विधवंत संसर्गतव स ही निक्य कल्याणगंधग्रहणिना संगाभूतवेको बभूव सोषेण पापसंसर्गीूव तदीद उक्त असुरा पापमना विवधुरी देवताओं से इस प्रकार वर्णन किए हुए उस उद्गाता ज्योति स्वरूप नासिका स्थित प्राण देव को स्वभाव से ही तमोमय असुरों ने अधर्म और आसक्ति रूप अपने पाप से बेंध दिया अर्थात उससे संयुक्त कर दिया वह जो नासिका स्थित प्राण है उसमें पुण्य गंध को ग्रहण करने के अभिमान और आसक्ति रूप दोष आ जाने से उसके विवेक और विज्ञान का अभाव हो गया उस दोष के कारण वह पाप से संसर्ग रखने वाला हो गया इसी से यह कहा है कि असुरों ने उसे पाप से विद्ध कर दिया यस्मासुरेन पापमना विद्य तस्मा पापमना प्रेरित घाण प्राणो दुर्गंधग्राहक प्राणिना अतस्तेनोभ जिघ्रतिलोक सुरभिच दुर्गंधिच पापमना च उभय हवि वि इति योभवी राति यदत यदेद अप्रतिपम जिघ्रति सामन प्रकरणश्रुते है क्योंकि प्राण आसुर पाप से विद्ध है इसलिए उस पाप से प्रेरित हुआ ही वह प्राणियों का घ्राणसंज्ञ प्राण दुर्गंध को ग्रहण करने वाला है इसी से लोग सुगंधि और दुर्गंधि दोनों को सूंघता है क्योंकि यह पाप से विंधा हुआ है जिस प्रकार जिसकी ध्रवात्मक एवं पुरोडाथात्मक दोनों हवियां दूषित हो जाए वह इंद्र देवता के लिए पांच सकोरों में भात अर्पण करे इस वाक्य में दोनों पद विवक्षित नहीं है उसी प्रकार यहाँ भी उभय पद का ग्रहण करना इष्ट नहीं है बृहदारण तुति में भी इसी के समान प्रकरण में यही सुना गया है कि जो इस प्रतिकूल गंध को सूंघता है इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ उभय शब्द को ग्रहण करना उचित नहीं है पुट नोट पहला द्रवात्मक या पुरूढ़ात्मक किसी एक प्रकार की हवि भी यदि काक आदि के स्पर्श से दूषित हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता होती है फिर उपरयुक्त वाक्य में दोनों हवियों के दूषित होने पर प्रायश्चित की व्यवस्था क्यों बताई गई अवश्य ही वहां दोनों उभयम पद अनावश्यक या अभिक्छित है क्योंकि पाप से विद्ध होने के कारण लोग दुर्गंध को ग्रहण करता है केवल इतना ही कहना उचित है अतवाचम उद्गी उम उपास चक्रे ताम हाशुराह पाप विविधु तस्मा तय भयम सत्यम चारित पाप मनाशेता विद्या फिर उन्होंने वाणी के रूप में उद्गीत की उपासना की किंतु असुरों ने उसे पाप से विद्ध कर दिया इससे लोग उसके द्वारा सत्य और मिथ्या दोनों बोलता है क्योंकि वह पाप से विंधी हुई है अथह चक्षीतम उपासन चक्रे तद्भासुराह पाप मना विबु तस्मा ते नोभ पश्यती दर्शनीय च पाप मना तद विधम फिर उन्होंने चक्षु के रूप में उद्गीत की उपासना की असुरु ने उसे भी पाप से विध कर दिया इसी से लोग उससे देखने योग्य और ना देखने योग्य दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है क्योंकि वह चक्षु इंद्रिय पाप से बिन्धा हुआ है अथह स्रोत्रुद्गीत मुसा चक्रि त्वासुरा पापमना विवुधु तस्मा ते नोभ श्रृणतीवणीय चा श्रवणीय च पापमना फिर उन्होंने सूत्र के रूप में उद्गीत की उपासना की असुरों ने उसे भी पाप से बोध दी दि, बेध दिया इसी से लोग उससे सुनने योग्य और न सुनने योग्य दोनों प्रकार की बातों को सुनता है क्योंकि वह श्रोत्रेन्द्रिय पाप से विंधा हुआ है अतः मन उद्गीत मुसान चक्रे तद्धा शुराह पापमना विवधु तस्मा ते नोभ संकल्पयते संकल्पनीय च संकल्पनीय च पापमना से तदि फिर उन्होंने मन के रूप में उद्गीत की उपासना की असुरों ने उसे भी पाप से बेध दिया इसी से उसके द्वारा लोग संकल्प करने योग्य और संकल्प न करने योग्य दोनों ही का संकल्प करता है क्योंकि वह पाप से बिन्धा हुआ है मुख्य प्राणस्योपास्यवाय तद विशुद्धवानुभवार्थोज विचार श्रुत्या प्रवर्ति अतचुरादि देवता कर, क्रमेण विचार्यासुरेण पापमना विद्धा, इत्यपोष्यते विद्धापोते वाचम अथवाचं चक्षुश्रोत्र मन इत्यादि अनुक्ता अप्यन्यास, देवता द्रष्ट एवमु खलवेता देवता पापमा भी पापम भी मुख्य प्राण के उपास्य सिद्ध करने के लिए उसकी अशुद्धता का अनुभव कराने के प्रयोजन से श्रुति ने इस विचार का आरंभ किया है अतः चक्षु आदि देवता असुर पाप से विद्ध हैं इस प्रकार क्रम विचार करके उनका अपवाद किया जाता है से सब भी इसी के समान है इसी प्रकार उन्होंने वाक चक्षु श्रोत्र और मल इत्यादि को भी पाप से विद्ध कर दिया इस प्रकार निश्चय ही ये देवता पाप से संयुक्त हैं इस अन्य श्रुति के अनुसार यहाँ जिनका नाम नहीं लिया गया है उन त्वक एवं रचना आदि अन्य देवताओं को भी ऐसे ही पाप विद्ध समझना चाहिए मुख्य प्राण द्वारा असुरों का पराभव आसुरेण विद्धत्वाद घ्राणादि देवता अपोहया असुर पाप से विद्ध होने के कारण दी देवताओं का त्याग कर अतः एवा युख्य प्राण तम तम उपासां उपास चक्र तम्हासुरा विद्व सूर्यथास्मान आखण मृत् विध्वंसित फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना की उस प्राण के समीप पहुँचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गए जैसे दुर्भेद्य पाषाण के पास पहुँचकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है अथान येवायं प्रसिद्धो मुखे भवो मुख्यः प्राण प्राणस्तमुद्गीतम उपासा चक्रिरे तम हास हासुरा हा। पूर्वब्द्वा प्राप्य प्य विदध्वंसुरन अभिप्राय मात्रेन अकृत्वा किंचित अपि प्राणस्या अतः इसके पश्चात जो कि यह प्रसिद्ध मुख्य मुख में रहने वाला प्राण है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना की असुरगण पूर्वत उसे प्राप्त होते ही प्राण का कुछ भी न बिगाड़कर केवल उसे विद्ध करने का संकल्प करके ही विध्वस्त हो गए कथम विन दृष्टान यहां माखण न शक्यते शक्य खनि कलादिपक छेद न शक्यो खण अखण्व एवं आखण स्तमृत्वा सामथ्यालोष्ट पांशुपिंड सुतंतरा चास्मी भेदनाभि क्षिप्तस्म भेदनाए तम कि स्वयंध्य विब्यसेत विदीजेत विदध्वंसुरी एवं विशुद्ध सुरधित इति वे किस प्रकार नष्ट हो गए इसमें दृष्टांत कहते हैं जिस प्रकार लोक में आखंड पाषाण को प्राप्त होकर जिसे कुदालादि से भी न खोदा जा सके तथा जो टाकियों से भी छिन्न न किया जा सके उसे अखण कहते हैं अखड़ ही आखड़ अभेद्य कहा गया है उसी को प्राप्त होकर अर्थात पाषाण की ओर उसे फोड़ने के अभिप्राय से फेंका हुआ लोस्ट पानसुपिंड यानी मिट्टी का ढेला उस पत्थर का कुछ भी न बिगाड़कर स्वयं नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वे असुर भी विनष्ट हो गए इस प्रकार असुरों से पराभूत न होने के कारण मुख्य प्राण शुद्ध रहा या इसका तात्पर्य है यहाँ प्रकरण के सामर्थ्य से और दूसरी श्रुति के अनुसार लोष्ट शब्द अध्याहित किया गया है